साला मैं तो साहब बन गया साला मैं तो साहब बन गया रे साहब बन के कैसा तन गया ये सूट मेरा देखो ये बूट मेरा देखो जैसे गोरा कोई लंदन का वाफकी वा फकीरें वा फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फाँदे व फकी वाह फकी सूट पहनकर कैसा पूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपनी दुम में बांधे अपनी दुम में बांधे अपनी दुम में बांधे अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझो तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिर पर गया साला मैं तो साहब बन गया अटेंशन। मैं तो साहब बन गया. रे साहब बन गया, कैसा तन गया ये सूट मेरा देखो ये बूट मेरा देखो जैसे गोरा कोई लंदन का नमस्कार हमने एक बात कही कि आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो सचमुच में मेरे दिल की बात है आप सोच रहे होंगे कि अरे यार हर बात ही बात हर बार ही दिल की बात करते हो ऐसी कौन सी नई बात है अरे साहब ये बात सच है और ये बात जुड़ी हुई है फैशन से अब आपके दिल में ये भी बात <laughs> सॉरी माफ कीजिएगा आपके मन में यह भी एक सवाल उठ रहा होगा कि इस पकी उम्र में फैशन की बातें अरे भैया तो उम्र तो आज पकी है ना मगर फैशन का ख्याल तो नामालूम कब से चला आ रहा है दिमाग में अब मैं बात को ज्यादा घुमाते हुए नहीं बल्कि सीधे आपके सामने पहुंचता हूं हुआ यू कि शीशे में जब अपना चेहरा देखा तो अब आपको पता ही है ना कि जब भी आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो आपको मतलब देखिए मैं अपने बारे में बता रहा हूँ मैं आपके बारे में नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर आपको शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा मगर जब मैं खुद को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सी कमियाँ हैं शक्ल में मगर उसमें से एक चीज़ है जो मुझे अक्सर पसंद आती है और वो है बालों का होना वो आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर दोस्त अपने बाल गंवा चुके हैं मैंने भी अपने बाल बहुत हद तक गंवाए हैं मगर अभी भी बाल बाकी हैं तो साहब हुआ ये कि जब शीशे में देखा तो मुझे लगा कि मेरे पीछे वाले बाल जो है वो दिखाई पड़ने लगे यानी अगर आपके पीछे वाले बाल सामने दिखाई पड़ने लगें तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो बाल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो गए या कम से कम मेरे मामले में तो ऐसा ही होता है तो अब मुझे चूंकि अब आप तो जानते हैं ना कि भाई आजकल तो रिटायर होने के बाद ज़्यादातर मसलों में आपको सलाह बीवी से लेनी पड़ती तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या बाल इतने बड़े हो गए हैं कि बाल कटा लिए जाएँ उसका जवाब आया हाँ कटा लो कोई बात नहीं यहां पर आपको एक बहुत ही घिजा बेटा चुटकुला याद है वो एक आदमी जब बाल कटाने गया तो उसकी बात सुनकर नाई की आंखों में आंसू आ गए नहीं आपने सुना नहीं शायद या आपको याद नहीं आया अरे साहब जब उस आदमी ने नाई से कहा नाई ने पूछा साहब बाल कितने छोटे कर दू तो उसने कहा भैया इतने छोटे कर दो कि उनके हाथ में ना आए साहब नाई की आंखों में आंसू आ गए तो यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं छोटे कराने जाके उतने छोटे कराने वाला था क्योंकि मेरे पास अभी नौबत वैसी नहीं है तो बाल कटवाने की बात आ गई अब आप जानते ही हैं साहब देखिए कोरोना खत्म हो गया जब कोरोना काल था ना तो उस जमाने में बाल काटने बड़े सीधे थे वो साहब एक मशीन खरीद ली थी बाल काटने वाली और बस उस मशीन को लगाइए और बाल खत्म थोड़े दिनों के लिए आप गंजे फिर गंजे से थोड़े कम गंजे फिर गंजे से थोड़े बाल वाले और धीरे धीरे करके फिर बाल बड़े हो जाते थे और अब अगली बार फिर तो ऐसे करके उस मशीन का उपयोग हो जाता था मगर अब कोरोना काल की समाप्ति के बाद देखिए मैं समाप्ति जानबूझ कर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा क्योंकि हमारे यहाँ मतलब हैदराबाद में लोग नहीं मानते कि कोरोना अभी चल रहा है तो उसके बाद अब क्या हो गया है कि नाई की दुकान पे जाना शुरू कर दिया है तो अब नाई के यहाँ जाना था हम टालने लगे कि भैया आज जाएंगे कल जाएंगे परसों जाएंगे अब उसी टालम टोल में अभी चल रहा है मामला यानी अभी तक बाल कटे नहीं तो जानते हैं ख्याल क्या आया खयाल आया उन दिनों का जबकि हम बच्चे या कम उम्र के नौजवान हुआ करते थे उस जमाने में भी बाल बढ़ाने का बड़ा फैशन था सब हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में लोगों के बाल लंबे लंबे हुआ करते थे सिर पर जटाजूट होना ये एक तरह का हीरो बनने की निशानी होती थी अमिताभ बच्चन जैसे बाल और तमाम वो हीरो ऐसे आपको दिखाई पड़ते थे जिनके बाल बड़े बड़े होते थे बीटल्स बीटल्स जैसे बाल साहब ऐसे बाल रखा करते थे मुझे आज भी याद है कि पिताजी बाल कटने के शायद पांच रुपए या कुछ ऐसे लगते थे पिताजी कहते थे कि हमसे तुम दस रुपए ले लो और जाओ जाके बाल कटा के आ जाओ साहब हम दस रुपए तो ले लेते थे मगर बाल एक बार में नहीं कटाते थे बाल कटाने तब जाते थे जबकि पिताजी और माताजी ऑफ कोर्स दोनों ही एक साथ मिल करके ये धमकी नहीं देते थे कि अगर आज बाल कटाए बगैर घर वापस आ गए तो समझ लेना तो हम समझ जाते थे मतलब तो हम समझ लेते थे तो सॉरी और साहब हम बाल कटा के आ जाते थे धीरे धीरे कामकाज करने लगे नौकरी चाकरी मिल गई तब उसके बाद माता पिता का सम्मान करने के लिए यानी उनसे प्रेम दिखाने के लिए उनसे यह कहने लगे कि साहब पैसे दीजिए बाल कटा के आते पिताजी माता जी कुछ पैसे दे दिया करते थे और साहब हम तो यूं भी बाल कटाने जा ही रहे होते थे मगर बाल कटा लेते थे बालों की कहानी मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि मैं बाल कटाने की बात मैं बात करना चाहता हूं, बदलते हुए जमाने के साथ आपके पहनावे उढ़ावे दिखावे इस सब में बदलाव मेरे जैसे लोग जो कि बहुत ही सामान्य मध्यम वर्ग का जीवन जीते रहे जिनको कि ना तो दिखावे का कोई अवसर सामने आया ना कहीं किसी बड़ी पार्टी में या किसी फंक्शन में या किसी उत्सव में जाने का अवसर मिला हमारे जैसे लोगों के लिए भी फैशन का बदलाव हमारे चाल ढाल में बदलाव ले ही आता था अब आपको इसी पे एक छोटी सी कहानी बताते हैं हमारे एक दर्जी यानी मास्टर साहब थे जिनके यहाँ पे हम लोगों के कपड़े सिला करते थे ये उस जमाने की बात है साहब जब हम बीएससी में पढ़ते थे बीएससी का मतलब सन ये सत्तर के दशक का एकदम पहला साल तो उस जमाने में हम लोगों को कपड़े पिताजी खरीद कर दे देते थे और वो कपड़े लेकर के हमको मास्टर साहब के पास जाना होता था नाप देने के लिए मास्टर साहब के पास नाप देने गए जब नाप देने गए तो हम और हमारे भाई साहब हम दोनों जने जब नाप मास्टर साहब लेने लगे तो उसमें वो एक नाप होती थी पैंट की मोरी मास्टर साहब ने सब नाप तो हमसे पूछी कि लंबाई इतनी कर दें यहाँ पर पैंट इतनी ढीली कर दें इतनी कसी कर दें मगर मोरी की नाप उन्होंने नहीं पूछी मोरी मतलब पैंचा जो पैर का पतरून का जो नीचे वाला हिस्सा है हम लोगों ने कहा मास्टर साहब वो मोरी का नाप क्यों नहीं पूछ रहे मास्टर साहब बोले आप उसकी फिक्र ना करें वो नाप आपके पापा ने बता दिया है और वो 20 इंच रहेगा हम लोग घबरा गए हमने कहा साहब 20 इंच नहीं वो 14 इंच रहना है मास्टर साहब ने कहा वो किस हिसाब से हम लोगों ने कहा साहब पतलूने तंग मोहरी की होनी चाहिए बोले देखिए वो जमाना खत्म हो गया जबकि आप अपनी मर्जी से कपड़े बनवाते थे पिताजी ने कहा है तो मैं उन्हीं की बात मानूंगा हम लोगों ने कहा देखिए तो जब तक हम लोग पिताजी से बात करके आते हैं और आप सिलना मत शुरू कर दीजिएगा उन्होंने अनमने मन से कुछ कहा जो हम लोग समझ नहीं पाए और हम लोग घर आए पिताजी से बात करने में भी एक दो दिन का समय लगता था क्योंकि उनका दफ्तर तो कुछ समय था नहीं कभी हम वो रात में रेड पर जाते थे कभी दिन में जाते थे कभी हम लोग मत मुलाकात एक दो दिन के बाद उनसे हो पाती थी खैर साहब जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है तुम्हें जितनी पतली मोहरी की सिलवानी हो सिलो हम लोग साहब दो दिन के बाद मास्टर साहब के पास पहुंचे मास्टर साहब से कहा कि नहीं साहब पिताजी ने कह दिया कि आप जितनी मास्टर साहब बोले अब क्या कह दिया बोले कटिंग हो चुकी मैं तो सिल चुका हूं ये लीजिए आपकी पैंटे तैयार हैं ले जाइए अब साहब हम लोग को समझ में आया कि यहां पर हम लोग के साथ में कूटनीति का खेल खेला गया है खैर दिन गुजर गए कुछ और समय गुजरा कालांतर में जितेंद्र साहब की जगह अमिताभ बच्चन साहब सामने आ गए यानी मैं फिल्म के पर्दे की बात कर रहा हूं और पतलून की मोहरी 14 इंच से बढ़कर के इंच हो गई क्योंकि अब मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं शायद बेल बॉटम कहते थे अब साहब बेल बॉटम का जमाना आ गया फिर मास्टर साहब के पास पहुंचे मास्टर साहब बोले भाई अपनी तंदुरुस्ती देखो तुम्हारी पैंट में पहले ही ज्यादा कपड़ा लग रहा है बेल बॉटम अगर जो बनवाना है तो आधा मीटर कपड़ा और लेकर आओ हमने कहा मास्टर साहब कपड़ा तो यह आ गया बोले अब ये आ गया तो या तो इसको वापस करो और इतना कपड़ा लेकर आओ क्या करते साहब मरते क्या न करते जैसा बेल बॉटम उन्होंने बनाया पहन लिया मगर माफ कीजिएगा मगर ये शिकायत दिल में रह गई साहब उसके बाद नौकरी चाकरी करने लगे सोचा यही था कि भैया नौकरी करेंगे तो अपने मन के कपड़े बनवाएंगे और अपने मन के कपड़े बनवा के अपने मन से पहनेंगे ये सब नहीं अब देखिए इसमें फैशन में और क्या चीजें जुड़ गई थी वो लंबे बाल धीरे धीरे करके लंबे बाल कट गए छोटे बाल हो गए उसके बाद साहब मुछे पिताजी ने समझाया कि देखो बेटा मुछे काटी नहीं जाती हैं जिनके पिता जिंदा होते हैं वो मुझे नहीं कटवाते साहब ये भी ठीक है हम भैया पिताजी का सम्मान करने के लिए मुझे नहीं कटवाते थे क्योंकि बहुत से मुछों के फैशन सोचे अब साहब मगर अब जैसी मूछे थी वैसी रह गई हम उनको कभी कटवा नहीं पाए अच्छा अब एक मजबूरी थी हमारी हमको एक जमाने में दाढ़ी रखने का बड़ा शौक था वहां पर श्री भगवान हमारे विरुद्ध हो गए हमारे साहब ऐसे कुछ जेनेटिक है हमारी बनावट कि साहब दाढ़ी हमें उगती नहीं, नहीं मतलब दाढ़ी उगती है यार वो दाढ़ी बढ़ाने वाली दाढ़ी नहीं उगती हमारी दादी जी नेपाल के पास के किसी गांव की है गांव की थी मतलब ऐसा कहना चाहिए तो मेरे ख्याल से शायद वो वो वो आनुवांशिक गुण हमारे अंदर आए कि साहब हम दाढ़ी नहीं उगा पाए अब साहब चलिए ये भी हो गया तो साहब दाढ़ी नहीं तो चलिए मुझ सही बहुत ही कम उम्र में हम तो यही कहेंगे साहब कि अभी तो हम लड़के ही थे बाल सफेद होने लगे अब देखिए फैशन का एक हिस्सा ये भी है कि आपके बाल काले रहें। भगवान की दया से हम आपको ये बता दें कि हमारे बाल जो थे वो थोड़े आ, क्या बोलते हैं थोड़े घूमे हुए थे तो घूमे और इस तरह के बाल होने पर हमें बड़ा शौक होता था क्योंकि वो फिल्म स्टारों को देखा करते थे पर्दे पर तो कभी किसी के बाल में पट्टियां होती थी किसी के बाल लहराते हुए होते थे हमारे साहब वैसे बाल तो होते नहीं थे तो हमने कम से कम भैया काले तो रह जाएं साहब मगर वो बाल सफेद होने लगे अब क्या करेंगे धीरे धीरे वो आपने केशव दास का दोहा तो शायद सुना ही होगा केशव केसन अस करी अस अरेहूं ना कराए तो मतलब जो दुश्मन नहीं कराता वो हमारे बालों ने हमारे साथ करा दिया देखिए यहाँ पर यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि सारा लब्ब लुबाब फैशन पर निर्भर था हम बातचीत भी किया करते थे सब कुछ करते थे मगर जमाने के हिसाब से चलने की कोशिश भी करते थे दिखावे पहनावे बात करने इन सब तरीकों में नकल बहुत चलती थी यानी जिसे कहते हैं एक आइडोलाइजेशन होता था और मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि यह आइडियोलाइजेशन अकेले मेरा नहीं था यह एक जेनरेशनल आइडोलाइजेशन था उस जेनरेशनल आइडियोलाइजेशन में हम भी शामिल थे कालांतर में इस तरह से नकल करने की कोशिशें बढ़ती गईं और हम कभी सफल हो पाए कभी नहीं सफल हो पाए कभी सफलता में हमारा हाथ था और कभी असफलता भी हमारे कारण मिली मगर अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं माफ कीजिएगा गला बार बार खराब हो रहा है फंस रहा है मैं आवाज कभी कभी भर्रा जाती है तो बुरा मत मानिएगा यह उम्र का तकाजा है अरे आखिरकार अरे अड़सठ साल हो चुके हैं भाई कब तक आप वैसे ही बोलते रहिएगा अब हर कोई आदमी तो अमीन जैसा गुणी नहीं हो सकता तो हम तो यही आपको बताना चाहते हैं कि साहब जब भी हम बात करते थे तो हम आइडियोलाइजेशन या जनरलाइजेशन की ओर जाते थे यानी फैशन परस्ती जो था वो एक एफर्ट था एक कोशिश थी कि हम भीड़ के साथ रहे हम कहीं पीछे ना रह जाए बहुत बाद में समझ में आया कि अरे भाई आपकी खूबी इसमें नहीं है कि आप भीड़ में दिखाई पड़े आपकी खूबी इसमें है कि आप भीड़ से अलग दिखाई पड़े बात साहब वहां पर हमें अपना मुद्दा मिल गया अब तो यह समझ में आने लगा कि भाई कुछ ऐसा करो कि जो सबसे अलग दिखाई पड़े नतीजा क्या हुआ साहब नतीजा ये हुआ कि हम अपने पहनावे में मैं अपने स्टूडेंट डेज़ की बात बता रहा हूँ अपने पहनावे में इतने सिम्पलिसिटी पर आ गए कि लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया कि अच्छा वो रवि श्रीवास्तव वो जो पैजामा पहन के घूमते हैं हमारे पास साहब एक मोटरसाइकिल थी पिताजी ने दी थी वो मोटरसाइकिल पे हम पायजामा और हवाई चप्पल और कुर्ता पहन के हम पूरे बनारस शहर में कहीं भी जा सकते थे हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी और उसके साथ में महात्मा गांधी जी का एक वाक्य हमें चिपक गया मुझे पता नहीं महात्मा गांधी का वो वाक्य आपने सुना है या नहीं सुना है मगर मैं तो साहब उस वाक्य को चिपका के ही चलता रहा हूँ सारी जिंदगी महात्मा गांधी का वाक्य मैंने जो सुना वो ये था कि आदमी की पहचान कपड़ों से नहीं होती बल्कि कपड़ों की पहचान आदमी से होती है अब साहब मुझे पता नहीं कि ये बात महात्मा गांधी ने खुद कही थी या उनके बारे में कही गई थी मगर मैंने तो साहब इस बात को दिल से लगा लिया तो अब मैं इस बात में गर्व महसूस करने लगा कि आप को कपड़ों से यानी कि इस बात से ना पहचाना जाए कि आपके कपड़े कैसे आपको इस बात से पहचाना जाए कि आप कौन हैं और फिर उसके बाद आपके कपड़ों का जिक्र चाहे हो चाहे ना हो यहां पर साहब एक और कहानी याद आती है कि किसी ने कहा कि भाई आप इस फलानी पार्टी में नहीं जा सकते क्योंकि आपने ऐसे कपड़े नहीं पहने हुए हैं तो वो गए और जब पार्टी कपड़े बदल कर आए और उस पार्टी में गए और अपने कपड़ों को खाना खिलाने लगे तो पूछा भैया ये क्या कर रहे? बोले कि भाई इस पार्टी जो है ये मेरे लिए नहीं है पार्टी में कपड़ों के लिए है इसलिए खाना भी इन्हीं को खाना चाहिए ये सब किससे मैं अपने जहन में रखे रहा मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि ये किस्से अच्छे थे बुरे थे आदर्श थे मगर मेरे लिए ये किस्से मेरे लिए मोटिवेशनल फोर्स थे अब इसका परिणाम क्या हुआ इसका परिणाम ये हुआ कि वो जो फैशन परस्ती जो स्टूडेंट डेज में करते थे या जिसको करने की कोशिश करते थे ऐसा कहना चाहिए वो धीरे धीरे करके जिंदगी से निकल गए इसका एक कारण तो ये था और दूसरा कारण ईश्वर प्रदत्त था वो मेरे जो करीबी दोस्त हैं वो जानते हैं ईश्वर प्रदत्त कारण ये था कि मेरा शारीरिक स्वास्थ्य दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा तो साहब मैं सामान्य से दोगुने साइज का हो गया था अपने साइज के कपड़े तो मिलते नहीं थे बमुश्किल तमाम कहीं से अगर किसी प्रकार कपड़े मिल भी जाते थे तो थोड़े ही दिनों के बाद वो लगता था कि बचपन के हैं क्योंकि वो कस जाते थे अब ऐसे जब हालात हो जाएं आपके तो आप क्या कपड़ों का फैशन करेंगे और हमेशा ही मैं अपने बारे में तो आपके साथ अब आज तो साझा कर ही सकता हूं जैसे कहते इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सीरियसली सफर करता था सो फार एज एफियरेंस वॉज कंसर्न यानी कैसा दिखता हूं इस बारे में मुझे बहुत सीरियस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज है या नहीं है या इनफीरियोरिटी से सुपीरियरिटी में बदल गया आज कोई कॉम्प्लेक्स नहीं क्योंकि आज एक्सेप्ट कर लिया है और यह बात भी बहुत दिनों के बाद समझ में आई कि भाई जैसे हो वैसे स्वीकार कर लिए जाओगे हमेशा दिल में एक बात ये रहती थी कि भाई कपड़े टाइट है या छोटे हैं या इस शरीर के योग्य नहीं है तो वहां पर वो कपड़ों के बारे में लोग आपके बारे में क्या सोचते होंगे अरे यार ये तो बात बहुत बाद में समझ में आई हम एक बैंक के ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक एक्सरसाइज थी उस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ था कि साहब आपके बारे में आपके साथी कुछ लिखेंगे और आप अपने साथियों के बारे में कुछ लिखेंगे यानी कि आपकी कमी बेशी क्या है वो लिखेंगे और आप उनकी कमी बेशी के बारे में लिखेंगे बेसिकली इट वॉज़ इन ऑब्जर्वेशन विच दे वुड गिव यू और नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे के सामने एक दूसरे की कमियां नहीं बताते हैं. मगर यदि ये मौका आपको एनॉनमसली मिल जाए यानी कि ऐसा मिल जाए कि जिसमें आप अपना नाम ना बताइए तो हमें कोई हिचकिचाहट शायद कम हो जाती है मैं ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है क्योंकि भारतीय संस्कृति के हिसाब से किसी की भी बुराई करना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती या किसी की आलोचना अच्छी बात नहीं मानी जाती तो साहब हम मैं सोच रहा था कि हर आदमी जो क्लास में अट्ठाईस तीस लोग जो भी हैं वो सब लिखेंगे कि भाई बेहद मोटा आदमी है आप विश्वास करिए कि जब वो कमेंट आए सामने जब पढ़ा गया उनको क्लासरूम में तो उन कमेंट्स में स्पष्टता किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये आदमी मोटा है उन्होंने मेरी बहुत सी अच्छाइयों बुराइयों पे इशारे किए मगर उनमें से एक भी आदमी ने ऐसा नहीं कहा आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ जब तक मैंने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं अटेंड किया था उस समय तक मैं अपनी कमीज़ यानी कमीज नहीं पहनता था वो शर्ट्स बुशर्ट्स पहनता था जो बाहर करके पहने जाते हैं यानी जिनको टक्न नहीं किया जाता उसकी वजह यह थी कि मुझे लगता था कि मेरा पेट इतना बड़ा है कि उसके वो बुशर्ट जो है उसको छुपा लेगी नेवर रियलाइज कि यार ऐसा कुछ छिपाती उपाती नहीं जो पेट बड़ा है वो दिखे तो दिखेगा ही। तो हमसे उसी प्रोग्राम में किसी ने कहा कि भाई अगर आपको कोई आदमी स्वीकार स्वीकार कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कि वो आपको स्वीकार कर रहा है उसे आपके बढ़े हुए पेट के साथ ही आप स्वीकार हैं तो अब समझ में आया कि भाई ये जो फैशन के हम बात कर रहे थे कि बालों को इस तरह का रखना है कपड़ों को इस तरह का रखना है या हमारी चाल ढाल ऐसी होनी चाहिए तो यह सब तो मजाक था इसका कोई मतलब ही नहीं था मतलब तो ये था कि क्या आप स्वीकार्य हैं या नहीं यानी कि सारे फैशन परस्ती का उद्देश्य सिर्फ यह था कि आप स्वीकार्य हो जाएं किसके लिए स्वीकार्य हो जाएं महत्वपूर्ण यह है कि वो कौन है जिससे आप स्वीकार करवाना चाहते हैं वो कौन है जिससे आप एक्सेप्टेंस चाहते हैं तो अब असली मुद्दा कहां पर आता है असली मुद्दा आता है कि आपको यह पहचानना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या कुछ है जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है तो साहब मैं तो यही समझता हूं कि ये जो साहब बनने की जो बातें थीं, उनका कोई मतलब लॉन्ग टर्म में है नहीं आपका मतलब सिर्फ इतनी बात से है कि आप जैसे भी हैं आपको वैसा होना चाहिए जो कि आप एक्सेप्ट किए जा सके अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बात और कहकर अभी इस आज के एपिसोड को समाप्त कर दूंगा कि आप किसके द्वारा एक्सेप्ट किए जाना चाहते हैं ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है तो अब इस सवाल के बारे में हम अगले किसी एपिसोड में बात करेंगे और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप अपनी जिंदगी में एक बार ये एग्जामिन करें एक बार ये देखने की कोशिश करें कि आप किसके एक्सेप्टेंस का इंतज़ार कर रहे हैं या आपके जो भी एफर्ट्स हैं आपके चाल ढाल भाव बातें इन सब में वो क्या चीज़ें हैं जो आप चेंजेस ला रहे हैं वो इसलिए कि आप किसके द्वारा एक्सेप्ट किए जाए साहब एक बार ये एग्जामिन करके देखिए मुझे तो ये एक्सरसाइज बहुत पसंद आई बहुत अच्छी लगती है और कभी कभी तो मुझे इसमें समय कैसे बीत जाता है वो पता भी नहीं चलता तो आज के लिए तो बस यहीं पर बंद करता हूँ और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपको पता है ना कि आप चाहें तो अपनी बात मुझसे कह सकते हैं हाँ आपको पता है हमारा ट्विटर हैंडल rate, हमने एक बात कही एच के बी डबल ए टी के ए एच आई तो आप यहाँ पर मुझसे कह सकते हैं या आपस में बातें करिए आपस में बात करते रहिए बस बातें करते रहिए मुझको इससे आगे तो कुछ भी नहीं कहना मैं तो अपनी बातें करता ही रहता हूँ हमारे एक दोस्त ने बहुत पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में बात करते हो अरे भाई तो जब मैं बोल रहा हूँ तो अपने ही बारे में तो बात करूँगा ना तो यहाँ पर आज की बात यहीं समाप्त करता हूं और नमस्कार समय आपने दिया उसके लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली अल कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगू क्या गंगू तुम लंगोटी वाला न बदला है न बदलेगा तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा तुम सब साला लोग सला किस्मत हम साला बदलेगा हम साला बदलेगा सीना देखो कैसा तन गया साला मैं तो साहब बन गया रे साहब बनके कैसा तन गया ये सूट मेरा देखो ये बूट मेरा देखो जैसे गोरा कोई लंदन का सिगोर कोई लंडन का हूँ <laughs> हूँ